भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वसुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं भगवते वसुदेवा नारायण नमस्मृत नारायण नमस्कृत सरस्वती व्यास तथोजयुदीर नष्टाष्व अभद्रेश्वेशमश्लोके नित्यं भागवत सेवया भवति हरे कृष्ण संग सोलह संख्या पांच वै तनो काले काले था भागा, काले काले कालेगा लोकोरो भयता ये वै लोकपाला ये राजा, राजा वये निश्चय ही व्य समस्त नमस्त हरण करता धारण करता एक अकेले तनो, तनो अपने शरीर में अपने शरीर में तनो मनो अनेक, अनेक शरीर काले काले, काले। यथा समय तो यथा, यथा के अनुसार भागा उचित भाग उचित लोगों का उभयो दोनों दोनों गीता गीतम कल्याण एसी श्रील द्वारा श्रील के प्रकार से अनुवाद और राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होगा इस प्रकार वह प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करके स्वर्गलोक का पालन करेगा यथा समय वो उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा तात्पर्य विभिन्न कार्यों का भार उठाने वाले जो देवता इस जगत का पालन करते हैं वे भगवान के सहायक मात्र हैं जब भगवान को तो कोई अवतार इस लोक में आता है तो सूर्य चंद्र इंद्र सभी देवता उनके साथ हो लेते हैं फलस्वरूप ईश्वर का अवतार विभिन्न देवताओं का भी कार्य संपन्न करते हुए लोकों को व्यवस्थित रखता पृथ्वी लोक की रक्षा तो उचित वर्षा पर आश्रित है। और गीता तथा अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि वर्षा का भार संभालने वाले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं अन्ना भवंती भूतानी पर्जन्यद अन्न संभव यज्ञा भौती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समाणी अन्न से भरण पोषण करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ स्वधर्म से प्रकट होता है इस प्रकार यज्ञ को उचित विधि से संपन्न होना अनिवार्य है जैसा की यहाँ पर इंगित किया गया है राजा पृथु अकेले समस्त नागरिकों को ऐसे यज्ञ कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे कोई अभाव या कष्ट न रहे किंतु कलयुग में तथा कथित धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार की कार्यकारी शाखा के अध्यक्ष तथा कथित राजा और राजा राजाध्यक्ष हैं जो मूर्ख तथा धूर्त हैं और प्रकृति के गुड़ रहस्यों तथा यज्ञ के नियमों से सर्वथा अनजान हैं। ऐसे धूर्त सदैव योजनाएं बनाते हैं जो विफल होती रहती है और परिणाम स्वरूप जनता को उपद्रव सहने पड़ते हैं ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए शास्त्रों का उद्देश्य है नाम नाम नाम कलो इस इस प्रकार सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए जनता को हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस महामंत्र को जपने का उपदेश दिया जाता चक्षगुरव चैतन्य मनोभीत भूतले स्वयं रूपये ददाती स्वदाति हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाधाका का नमस्ते तक कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय वाछाकू कृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे हरे कृष्णा तो ये अध्याय महाराज पृथ्वी की स्तुतियों का गान कर रहा है तो महाराज पृथ्वी के इस स्तुति में जो बंदीजन हैं या जो जिनका कार्य ही है गुणगान करना स्तुति आदि करना किसी धार्मिक या किसी फेस्टिवल में या किसी विशेष सेरेमनी में तो ऐसे पृथ्वी महाराज के कार्यकलापों का या चरित्र का या आगे चलकर ये पृथ्वी महाराज क्या करने वाले हैं उनका विषय वर्णन या गुणगान ये लोग कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि अकेला राजा है सारे जीवात्माओं का पालन करने के लिए समर्थ है क्योंकि वो क्या करेगा विभिन्न प्रकार के यज्ञों को कराएगा और करवाएगा जिसके द्वारा इस पृथ्वी का जीवों का पालन भी होगा और जब यज्ञ होगा तो स्वर्ग लोग के जो निवासी हैं देवतागण हैं वो भी संतुष्ट या उनका भी पालन करने का सामर्थ्य पृथ्वी महाराज में है तो शिला प्रभुपाल इस श्लोक के तात्पर्य में यज्ञ पर जोर देते हैं और यज्ञ पर जोर देते हुए चैतन्य चरितमृत के उस श्लोक को करते हैं और वो कहते हैं और कहते हरेर हरेर हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम केवलम कलो नास्ते, वा, नास्ते वा तो कलियुगा में केवल एक ही यज्ञ कार्यकर्ता है जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कृते यो विष्णु जतो मखे द्वापार्य परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तना की कि भगवान बहुत सरल हो जाते हैं अलग अलग युगों में विभिन्न कार्य करता है कोई व्यक्ति तो उसके द्वारा वो भगवत प्राप्ति कर सकता है कृतयध्याय ध्यायतो विष्णु कृतयुग मतलब जो सत्ययुग है उसमें भगवत प्राप्ति करना या भगवान को समझना या उनको प्रसन्न करना कौन सी विधि थे तो शास्त्र कहते हैं ध्यान लगाने की विधि है और जैसे ही ये युग आगे बढ़ते हैं त्रेता युग आता है त्रेतायम यजतो मखे यज्ञ का मतलब ही है विष्णु यज्ञ अर्थात कर्मो न्यत्र लोकयम कर्म बंदना यज्ञ का मतलब है भगवान को संतुष्ट करना भगवान को प्रसन्न करना और ऐसे कार्यों के द्वारा जो जीव है अपने भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है बद्ध अवस्था से मुक्त हो सकता है इसलिए यज्ञ की गवेशना सारे शास्त्र करते हैं तो सत्ययुगा में एक प्रकार का यज्ञ है कि ध्यान लगाना त्रेता युग में तो डायरेक्ट यज्ञ ही करना यज्ञ कुंड में आहूतियाँ देना लेकिन जब द्वापर युग आता है तो उस समय द्वापरे परिचर्याम भगवान के बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना होती थी विग्रहों की आश्वर्य के साथ उपासना की जाती थी लेकिन कलयुग में यज्ञ क्या है कलो तथ हरिकी रत्ना कलियुगा में भगवान का जो पवित्र नाम है वो वास्तव में यज्ञ है इसलिए भागवतम हर समय चाहे श्रीमद्भागवतम की शुरुआत हो या श्रीमद भागवतम का मध्य हो या श्रीमदभागवतम का अंत हो हर समय श्रीमद्भागवतम में ये जो हरिनाम संकीर्तन है उसको ग्लोरिफाई किया है उसका गुणगान किया है यद नाम विवशो गणन यदि भेदी स्वयं भयम कि कोई व्यक्ति शुरुआत में ही पहले स्तंभ में सुंद गोस्वामी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के इन नामों का उच्चारण करता है जिन नामों का उच्चारण करने मात्र से जो भय है वो भी स्वयं काटने लगता है और हम भागवतम के मध्य में देखते हैं पूरा एक आ, कई अध्यायों में हरि नाम की महिमा का वर्णन किया है अजामिल का जो उपाख्यान है अजामिल का जो चरित्र है उसका वर्णन करते हुए शुक्रदेव गोस्वामी गुसा, नाम की महिमा को स्थापित करते हैं और श्रीमद भागवतम का अंत देखते हैं जो है, उसमें बारहवामी राजा परीक्षित को कहते हैं कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हुए और जैसे उन्होंने कलयुग के दुरावस्था या कलयुग के विपरीत लक्षणों का वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि अस्ति एक महत्व गुण कलो दोषो निधि राजन अस्थि एक महत्व मुक्तसंगा कि कृष्ण तो सारे दोषों से भरा पड़ा है लेकिन हाँ इस कलियुग में एक बहुत ही विशेष गुण गुण है है क्वालिटी इसी एक के कारण ही परीक्षित महाराज ने कली को क्या नहीं किया मारा नहीं मृत्यु नहीं दिया आपने आ, उसको भी अपना प्रजा समझते हुए उनको स्थान दे दिया दुतम पानम श्रिया सुना जो ये चार स्थान है ये चार स्थान परीक्षित महाराज ने उस कलयुग को दिए क्योंकि कली के पास एक गुण है कौन सा गुण है हाँ, नाम संकीर्तन, दोषो निधि राजन, अस्ति एक कीर्तना देव कृष्ण कृष्ण क्रिष्न का कीर्तन ये सर्वत्र कृष्ण जो क्वालिटी है वो कलयुग में है इसी कारण से जो आचार्य गण है इस कलियुग को कोई नॉर्मल कलियुग नहीं कहते इस कली को आचार्य कहते हैं धन्य कली ये कली बहुत धन्य है क्योंकि इस कलियो में महावदान्य अवतर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया दुर्लभ प्रेम सभाकार जाचे ब्रह्मा के लिए भी जो भगवत प्रेम बहुत अधिक दुर्लभ है वो भी सारे जीवों को उन्होंने बांट दिया पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थानास्तान चैतन्य महाप्रभु ने विचार नहीं किया जय जहाँ पाय तहा महाप्रभु ने विचार नहीं किया कि ये व्यक्ति क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है ये पतित है या पतित से बड़ा है चैतन्य महाप्रभु ने यह नहीं देखा चैतन्य महाप्रभु ने हर एक जीव को कि ये कृष्ण प्रेम प्रदान किया है ये चैतन्य महाप्रभु का क्वालिटी है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस नाम संकीर्तन के वास्तव में पिता हैं, फाउंडर हैं और ये नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु कहा से लेकर आते हैं अपने साथ में गोलो के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन तो चैतन्य महाप्रभु ये जो हरिनाम संकीर्तन है आध्यात्मिक जगत गोलक वृंदावन से अपने साथ लेकर आते हैं हाँ क्योंकि ये प्रेम नाम संकीर्तन है ये सर्व सामान्य नाम संकीर्तन नहीं है क्योंकि इस नाम संकीर्तन में हर एक जीव को प्रेम जो दुर्लभ है वो देने का सामर्थ्य है इसलिए श्रीमद् भागवतम के जो आखिरी श्लोक है बारहवें स्कंध का तेरहवे अध्याय में जो तेईसवा श्लोक है उसमें भी शुक्रदेव गोस्वामी आखिरी में बोलते बोलते नाम संकीर्तन की महिमा को स्थापित करते हुए श्रीमद भागवतम को क्लोज करते हैं बंद करते हैं वो कहते हैं नाम सर्व प्रणामो नमामि हरि हरि कि मैं उस को प्रणाम प्रणाम करता हूं, जिनको प्रणा करने मात्र से दुख और जो विपदा है वो जीवन से खत्म हो जाती है इतना ही नहीं उनका जो नाम संकीर्तन है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे सर्व पापों प्रणाशनम तो नाम संकीर्तन सारे पापों को नाश करने वाला है इसलिए श्रीमद् के 11वें प्रना शुक गोस्वामी कहते हैं कलिम सभा जयंती आर्या गुना सारिना यने न्थो भी लभ्य कि युगा में सारे जो शास्त्र हैं ऋषिज है, हैं, मुनिज हैं, वेद है उपनिषद आदि हैं, वो सब क्या करते हैं गुण गाते हैं प्रशंसा करते हैं गुनाज्ञा सार भागिना हाँ जो आर्य लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने वाले लोग हैं वो कैसे हैं? गुनाज्ञा हैं। गुनाज्ञा का मतलब है जो वास्तव में जीवन के वैल्यू या महत्व को जानते हैं और सार जो आ, सार जो लोग या को को लेने में सार को करने में दक्ष दक्ष हैं हैं ग्रहण करने वो क्या करते हैं यत्र संकीर्तने वो संकीर्तन को स्वीकार करते हैं सर्व स्वार्थों भी लभ्य थे क्योंकि संकीर्तन के द्वारा ही नाम संकीर्तन के द्वारा ही सारे जो स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति होने वाली है और असली स्वार्थ क्या है जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा गति में विष्णु जो भोगवादी है भौतिकतावादी व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ को नहीं जानता है स्वार्थ भगवान विष्णु है कृष्ण है आ, उनकी सेवा में लगना ये जीवन का असली स्वार्थ है तो यदि कोई व्यक्ति केवल नाम संकीर्तन को स्वीकार करता है भगवान के पवित्र नामों को उनका आश्रय ग्रहण करता है तो वो वास्तव में उसने सारे शास्त्रों के सार को उसने ग्रहण किया है सर्वस्वारों भी लगे एक बार सारे जो ऋषि मुनि हैं, वो एकत्रित हुए हैं, और वो बहुत अधिक डिस्कस करने लगे चर्चा करने लगे चर्चा करते हुए उन्होंने क्या किया प्रश्न एक प्रश्न उन्होंने उठाया वो प्रश्न था कस्मिन काले अल्प को ददाती सु महत्फलम कि कौन सा ऐसा समय है कि जिस समय थोड़ा सा भी धर्म का पालन करने मात्र से जीव को महान फल की प्राप्ति हो सकती है तो सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए थे लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे किसी निष्कर्ष पर वो नए नए पहुंच नहीं पा रहे थे आपस में ही डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हमें महर्षि के पास जाना होगा तो ऐसे सारे मुनि व्यासदेव के पास जाते हैं तो देखा दूर से देखा व्यासदेव तो नदी में स्नान कर रहे हैं अकेले मस्त हैं और ये सारे नदी के किनारे दूर दूर से देख रहे हैं और उनको आवाज सुनाई दे रही थी व्यासदेव की और व्यासदेव स्नान करते करते कोई मंत्र उच्चारण आदि नहीं कर रहे थे बल्कि वो जोर जोर से बोल क्या है कि ये जो व्यासदेव है वो चिल्ला रहे हैं शुद्र ही सर्वश्रेष्ठ है कलियुग भी सर्वश्रेष्ठ है तो ऐसा जब इन सब मुनियों ने सुना तो व्यासदेव को दूर से प्रणाम करके इंतजार करने लगे व्यासदेव स्नान करके बाहर आए बाहर आए तो उन्होंने उन्होंने पूछा कि आ, आप बताओ क्यों आप ये कह रहे हो कि कलियुगर्वश्रेष्ठ है और शूद्र ही सर्वश्रेष्ठ है तो उन्होंने कहा यत कृते दश भीताया हयनेन न द्वापारी तमासन अहोरात्रे न तत्को कि दशभिर वर्षे कृता युग या सत्य युग में दस साल आपको लगते हैं वो जिस चीज की प्राप्ति करने के लिए है त्रेता में एक साल लगता है द्वापर में एक महीना लगता है लेकिन ये अवरात्र ने तत्कालों वही भगवत प्राप्ति करने के लिए कलयुग में क्या चाहिए एक दिन या एक रात्र बस तो इस प्रकार से उन्होंने कहा इसी कारण से कलियुग श्रेष्ठ है और कलयुगा में कौन है कलो शुद्र संभव कलयुग में तो सारे शुद्र हैं लेकिन ऐसे शुद्र होने के बावजूद भी उनके लिए बहुत बड़ी जो संपदा है धरोहर हैं वो प्राप्त हो सकती है जब ऐसे कलियुगा के जीव क्या करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसलिए श्रीमद् भागवत अब वर्णन करता है श्री चैतन्य महाप्रभु का और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण वर्णम संकीर्तन प्रायदसा जगन्नाथ सुबह महाराणी की तो वास्तव में कलियुगा में वही जीव सुमेदसा है बहुत बुद्धिमान है जिनकी मेधा बहुत अधिक प्रखर है वही लोग वास्तव में जो नाम संकीर्तन यज्ञ है उसको स्वीकार करेंगे और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के संग प्रकट होंगे इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी इसी श्लोक की प्रशंसना में कहते हैं हरे राम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर जय जन भय कृष्ण से बड़ा चतुर तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि जो भगवान का नाम है हरि हरिनाम ना, ना, कृष्ण नाम में बहुत अधिक मधुर है बड़ा ही मधुर जय जन भजे कृष्णा से बड़ा चतुर जहा शुक गोस्वामी ने सुमेदा कहा है वहां नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण का भजन करते हैं और भजन भी कैसे करते हैं नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर तो ऐसे जो जीव हैं वो वास्तव में एक्सपर्ट है शत्र हैं और चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से यही सिखाया जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा प्राप्त किया पंडित ने और चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर जब वृंदावन की ओर जा रहे थे जाते जाते वो बनारस पहुंचे बनारस जो मायावादियों का अड्डा है तो वह प्रकाशानंद सरस्वती आदि जो सन्यासी थे उन्होंने कहा सन्यासी हया करे नर्तन गायन सन्यासी होकर भाव लोगों के संग में तुम नाचते गाते रहते हो सड़कों में तुम्हें तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वेदांत का अध्ययन करना मेरे लिए नहीं है इसका कारण मैं सुनाता हूं तो वो महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते कि क्यों मैं ये कर रहा हूं प्रभु कारण गुरु मोरे देखी शासन उन्होंने कहा प्रभु कहे प्रभु कौन है महाप्रभु देव कहा है श्रीपाद आप ये कारण सुनो कि मेरे नाचने गाने का सड़कों में भजाने का कारण क्या है क्योंकि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु है उन्होंने मुझे मूर्ख समझा है और उनके शासन उनके अधिकार के नीचे में कार्य कर रहा हूं मूर्खों में तो तो मारा वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र मंत्र जप सार उन्होंने कहा कि तुम तो मुर्ख हो और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु मूर्ख नहीं थे हाँ। लेकिन आध्यात्मिक गुरु के आगे शिष्य को कैसे होना चाहिए मूर्ख नंबर वन हाँ। तो महाप्रभु अपने गुरु के सामने आपने आपको उस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं और उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा तुम्हारा नहीं है तुम क्या करो कृष्ण मंत्र मंत्र जप सदा यही अब हरि नाम का उच्चारण करो तो ये जो हरि नाम है नाम भी ना कली काले ना ही आर धर्मा सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा तो कलियुगा में भगवत नाम के आश्रय लिए बिना कोई और सार नहीं है यही सारे शास्त्र बोल रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ने कहा नाम बिना किस भौतिक कि जगत में कोई चीज लेने लायक है तो भगवान के नाम के अलावा कोई और चीज को व्यक्ति किसी और चीज को व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए या किसी चीज को इकट्ठा करने में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए केवल इस चौदह भुवनों में इस भौतिक जगत में एक ही वस्तु लेने योग्य है या उचित है वह है कृष्ण नाम श्लोक करी, करी हविशारे और ये सब कहते हुए मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे एक श्लोक सिखाया और वो श्लोक कौन सा था हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, नाम एवं केवलम कलो तीन बार, बार नहीं नहीं नहीं और और कोई नहीं है, और कोई उपाय उपाय है है में केवल हरि हरि हरि का का का नाम का नाम का नाम इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो ये हरि नाम है उसकी महिमा को स्थापित करते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु के आदेशानुसार मैंने हरि नाम का गंभीरता से उच्चारण करना शुरू किया और धीरे धीरे देखा कि जैसे जैसे इस हरि नाम का मैं उच्चारण करते जा रहा था वैसे वैसे मेरा जो मन है, है, वो हो रही थी है हा, कुछ धैरे धैरे ते नारे हाँ उन्होंने कहा तो मुझ में धैर्य नहीं रह गया था मैं कभी रो रहा था कभी नाच रहा था हसी कांदी नाचे गाए मैं कभी हंस रहा था नाच रहा था गा रहा था, गा रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब ये कृष्ण नाम का मैं उच्चारण करते जा रहा था उतना ही अधिक हमें विचलित हो रहा था तो मैंने सोचा जिन्होंने कृष्ण नाम दिया है उनके पास जाकर ही मुझे पूछना चाहिए तो जैसे हम दवाई कोई डॉक्टर देता है तो कुछ साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं हम तो उसी डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गए और उन्होंने कहा मंत्र दिला गोसाई, जपीते जपीते मंत्र लपागल। है गोसाई आपने कैसा मंत्र दिया है? इस महामंत्र का जितना मैं उच्चारण करते जा रहा हूं, जब करते जा रहा हूँ उतना ही मैं ही जो मंत्र है मुझे पागल करते जा रहा है हसाय नाचाय मोरे कराया क्रंदान हे तुनि गुरु मोरे बलिला उन्होंने कहा ये मंत्र मुझे कभी हंसाता है कभी नचाता है कभी रुलाता है तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा कृष्ण नाम महामंत्र यही स्वभाव जय जपे तारा कृष्ण उप भाव और यही है कृष्ण महा कृष्ण नाम महामंत्र जब करने का रिजल्ट यानी कि जब करते ही जन हमारे साथ विपरीत होता है है कि नहीं लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि कृष्ण नाम का स्वभाव ही क्या है जैसे कोई हरि नाम को गंभीरता से उच्चारित करता है उसी क्षण कृष्ण के प्रति जो दिव्य उन्माद है भाव है उस व्यक्ति के हृदय में प्रकट होने लगते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने इस शिक्षा से अपने आचरण से ये सिखा रहे हैं कि ये जो हरि नाम है वो एक साधक के लिए कितना महत्वपूर्ण है उसका अनियमित रूप से उच्चारण करना चैतन्य महाप्रभु जहां जहाँ गए चाहे उन्होंने दक्षिण भारत का यात्रा किया तभी भी आपने मुख से हरि नाम का उच्चारण करते हुए पूरे दक्षिण भारत में चार साल उन्होंने भ्रमण किया दो साल के लिए जब उन्होंने भ्रमण किया वृंदावन आए तो वृंदावन आते समय उन्होंने झारखंड में जो प्राणी है शेर है हिरण है हाथी हैं उन सबको कृष्ण नाम से पागल बना दिया तो ऐसा कृष्ण नाम एक भक्त के लिए एक साधक के लिए अपना कृष्ण नाम को व्यक्तिगत धन बनाना चाहिए क्योंकि भौतिक जगत से निकलने के लिए और कोई उपाय नहीं है इसलिए जगदानंद पंडित अपने ग्रंथ प्रेम विवर्क में कहते हैं जगदानंद पंडित ने कहा कि साधु संघ कृष्ण नाम यही मात्र छाए संसारिने तेारोन वस्तुना है कि मुझे एक ही चीज चाहिए साधु संग कृष्ण नाम साधुओं के संग में मैं सदैव भगवान का जो नाम है उसका गान करूंगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो साधुओं के संग में कृष्ण नाम चाहिए मुझे क्योंकि कृष्ण नाम इन चीजों के अलावा इस संसार में इस संसार को जीतने के लिए जीनेित कौन वस्तु नस्तुनाएं तो इस प्रकार से एक जो भक्त है वैष्णव है हाँ उसकी प्रार्थना होती है और हम देखते हैं शिल नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन से कि हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है हरिदास ठाकुर बल्कि एक मुस्लिम या यवन परिवार में उन्होंने जन्म लिया था लेकिन उनकी जिवा कृष्ण नाम का उच्चारण करने के बिना रहती नहीं जब उनको जो काजी है या वहां के जो नवाब थे बादशाह थे उनके दरबार में ले जाया गया और उन्होंने कहा कि आप ये छोड़ो हिंदियों हिंदुओं के भगवान के नाम का उच्चारण करना त्याग करो यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको हम, हम मार डालेंगे तो हरिदास ठाकुर ने वो स्वीकारा लेकिन कृष्ण नाम को छोड़ना नहीं स्वीकारा हमारे जीवन में देखते कि जैसे हम थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं कुछ हो जाते हैं तो सबसे पहले कोई चीज हमसे छुटती है तो हमारी वो बीडबैक छुटती है लेकिन हरिदास ठाकुर वहां उनको कई सारे जल्लादों के द्वारा बाईस बाजारों में ले जाया गया और वहां जाकर उनको जोर जोर से कोड़ों से पीटा गया फिर भी हरिदास ठाकुर के मुंह से कृष्ण नाम बंद नहीं हो रहा था हरिदास ठाकुर ने कहा खंडो खंड जाऊ मोर प्राण तबु तना छाड़ी हरि नाम चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन फिर भी ये जो कृष्ण का पवित्र नाम है उसको मैं त्यागूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं इसलिए भक्तिन ठाकुर ने कहा कि वास्तव में कृष्ण के पास अपने आध्यात्मिक जगत गोलो वृंदावन में जो भगवान का तिजोरी है या स्टोर हाउस है उसमें कृष्ण के पास सबसे मूल्यवान वस्तु कोई है तो वो कृष्ण नाम है इसलिए भक्तिनोद हरिनाथ चिंतामणि में लिखते हैं नाम समस्तुना परम धन कृष्ण रे किस भौतिक जगत में नाम के समान हई हाँ, वस्तु नहीं है दिव्य वस्तु और नाम से परम धन कृष्णरे भंडारे भंडार में तिजोरी स्टोर हाउस तो हम अपनी मूल्यवान जो गहने हैं ये आभूषण है वो सब हम तिजोरी में लॉक करके रखते हैं तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने तिजोरी में किसी चीज को रखते हैं तो वो उनका कृष्ण नाम है उनका ही खुद का नाम है तो ऐसा भगवत नाम हा इस जगत का और आध्यात्मिक जगत का सबसे मूल्यवान नि निधि है या सबसे मूल्यवान धन है तो ऐसे कृष्ण नाम को व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो नवदीप से कई सारे भक्त आते थे चार महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु का संगलाप करने, करने के लिए और वह रथ यात्रा अटेंड करते थे चैतन्य महाप्रभु के संग में नर्तन कीर्तन आदि करते थे कृष्ण कथा करते थे और फिर जब ये सारे भक्तगण वहाँ से वापस निकलते थे तो वो चैतन्य महाप्रभु को पूछते थे कि अबे हम कई महीनों के लिए वापस जा रहे नवदेव तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे गृहस्थ वैष्णव हाँ सत्यराज खान आदि और महाप्रभु को पूछते थे विषय साधने श्रीमुख करे न उन्होंने कहा हे hey हम तो विषय हैं सर्वदा विषय उपभोग आदि में लगे रहते हैं आप हमें अपने श्रीमुख से बताइए कि हमारे लिए उचित साधन क्या है तो चैतन्य महाप्रभु उन सबको एक आज्ञा देते हैं प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन कर शीघ्र पावे कृष्ण चरण तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप केवल ये दो ही कार्य करो एक है वैष्णव सेवा और दूसरा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, रामो, हरे रामो, राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे। इन कार्यों को करने मात्र से ही तुरंत ही लंबा समय नहीं लगेगा तुरंत ही आप कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हो और यही वास्तव में इस जगत में जो जीव हैं भागर में जन्म मृत्यु के लहरों में गोते लगा रहे हैं उनके लिए यही एक में औषधि है एने छी औषधि माया नाशी बार लागी हरि राम महामंत्र लव तुमी मागी कि यही वो औषधि है जिसको जो बीमार व्यक्ति है बंद जीव है उसको सदैव इस औषधि का सेवन करना चाहिए तो इस औषधि को हम सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो हमारा जो भव रोग है वो खत्म हो सकता है हाँ इसलिए जो भगवत नाम है वो हमारे हृदय में अंकित होना चाहिए जब भगवान राम लंका जा रहे थे तो उनको इतने बड़े सागर को पार करना था भगवान पार कर सकते थे लेकिन भगवान ने उनके जो सेवक थे उनके जो सेना थी वानर सेना हनुमान उसमें से जो इंजीनियर थे वो नील थे तो इन सब ने सोचा कि अब सागर को पार करना है इतने बड़ी सेना को लेके उस पार जाना है तो हमें ब्रिज की आवश्यकता है तो फिर ब्रिज की आवश्यकता है तो ब्रिज बनाएंगे कैसे सागर में ब्रिज बनाना कितना कठिनतम कार्य है तो इन सब ने अलग अलग स्थानों से पत्थर लाए और जो पत्थर डाल रहे वो डूब रहे हैं कितने पत्थर लाएंगे वो भी बंदर हाँ सारे बंदर इस सेवा में लगे थे तो फिर किसी एक को आइडिया आया उसने सब कहा ये जो भगवान राम का नाम है बहुत शक्तिशाली है हाँ तो उस भगवान राम के नाम को लिख दिया अंकित कर दिया जैसे कार कार्बिंग की जाती है ना पत्थर के ऊपर लकीर वो मिटती नहीं है तो उसी प्रकार से उस पत्थर के ऊपर उन्होंने श्री राम का नाम अंकित किया और जैसे ही डाला देखा वो तैर गया फिर सारे बच्चों ने बच्चे नहीं सारे बंदरों ने सोचा यहाँ स्टेशनरी का दुकान कहाँ है सारे बंदर गए स्टेशनरी के दुकान में जितने पेन थे सारे पेन खरीद के लेके आए और हर जो बंदर है एक ही काम कर रहा था जो भी पत्थर मिले उसमें लिखते जा रहा था भगवान का तो नाम श्री राम श्री राम और फिर डालते जा रहे थे देख रहे हो तैर रहे सारे पत्थर फिर भगवान राम ने सोचा कि अरे ये तो बड़ा अमेजिंग है तो उन्होंने सोचा ये बंदर डाल रहे हैं फिर भी पत्थर तैर रहे हैं अभी मैं देखता हूँ तो भगवान राम शाम के समय में उठे देखा कि सारे बंदर सो रहे हैं अंधेरा है तो उन्होंने एक पत्थर उठा पत्थर उठाया जैसे डाला डूब आवाज आया गया तो भानुमान जी लगे कहा ये प्रभु राम आपका कार्य नहीं है ये ये सब करने का ये हमारा कार्य है आपने जिसको छोड़ा है वो कैसे तैर सकता है आपने छोड़ दिया तो वो डूबेगा ही डूबेगा है कि नहीं तो इस प्रकार से हम उन पत्थरों में भी जब भगवत नाम अंकित किया गया तो पत्थर तैरने लगे। उसी प्रकार से आ, हमारा है, हम हम तो पत्थर के भाती है हमारा हृदय पत्थर के समान वैसे ही बहुत हार्ड है हा, कृष्ण नाम कृष्ण कथा आदि के लिए पिघलता नहीं है तो ऐसा जब नाम हम हाँ हम आत्मा के ऊपर हमारे हृदय पर अंकित करेंगे तभी हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं और वास्तव में वो ब्रिज कोई पत्थरों का ब्रिज नहीं था ब्रिज क्या है नाम ब्रिज था हरे नाम का वो ब्रिज है तो हमें भी आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भौतिक जगत से एक ही ब्रिज है और वो भी ब्रिज क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे राम। प्रकार से भगवत नाम सबसे श्रेष्ठतम साधन है जिसको महासाधन कहा गया है जितने भी साधन हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति का उसे महासाधन कहा गया है बल्कि इस हरि नाम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता गण भी सदैव लालयित रहते हैं इवन माया देवी चैतन्य चरितमृत में हरिदास ठाकुर का एक पास टाइम आता है जिसमें वर्णन आता है कि जब हरिदास ठाकुर शांतिपुर के नजदीक फुलिया ग्राम में निवास करते थे एक गोफा में नदी के किनारे आध्वेत के तो सदैव का उच्चारण कर रहे थे तो एक दिन ज्योत्नामय रात्रि शाम के समय चंद्रमा पूर्ण रूपेण प्रकट हो गया था और यह जो गंगा नदी की लहरे उड़ रही थी उस समय हरिदास ठाकुर अपनी कुटिया में हरी नाम का उच्चारण कर रहे थे उसी समय एक दिव्य एक स्त्री आती है हरिदास ठाकुर के पास और वह हरिदास ठाकुर क्योंकि हरिदास ठाकुर तो था नाम में मग्न थे दिन रात नाम का उच्चारण कर रहे थे तो उनके गुफा या उनकी कुटिया के बाहर ही बहुत अच्छी तरह से गोबर से लेपित किया हुआ ये था तुलसी था तो ये आकर उस तुलसी को प्रणाम करती है परिक्रमा करती और हरिदास ठाकुर के पास जाती है आप तो तो आप की मैं आपका संगलाप करना चाहती हूँ तो हरिदास ठाकुर ने कहा हाँ मैं अभी बिजी हूं क्योंकि मैंने व्रत ले रखा है भगवान नाम जब करने का जैसे ये हरिनाम खत्म हो जाएगा वैसे ही आपकी जो इच्छा है उसकी मैं पूर्ति करूंगा तो वास्तव में हरि नाम कभी खत्म नहीं होता है हम कहते हैं माला खत्म हो गई खत्म होना मींस डेड हो जाना मरना हरि नाम तो निरंतर प्रोसेस है सततम खीर्तो माम गीता में कृष्ण कहते हैं तो जब हरिदास ठाकुर तीन दिन तीन रात सदैव हरिनाम ले रहे हैं तो ये जो युवती थी जिसका गौरवर्ण था वो आकर कहते कि आप तो धोखा दे रहे हो मैं देख रही हूं तीन दिन तीन रात आपका हरि नाम पूर्ण नहीं हो रहा है उन्होंने कहा मैंने इतना व्रत ले रखा है क्या करो व्रत तो मुझे पूर्ण करना पड़ेगा तो फिर उन्होंने कहा वो हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर का गुणगान करती हैं और वो कहती है तबे नारी कहे, तारे करी नमस्कार आमी माया करी ते पास तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा दि जीव आमी सवार मोहि लो एक तुम्हारे आमी मोहिते नारी मैंने ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र जीव जो केट है वहां तक सबको मोहित कर दिया है लेकिन पहली बार आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया हरिदास ठाकुर ने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले बार मैं आपका आमी हम मोहित नारे लो अकेले तुमको हमें मोहित नहीं कर पाई महाभागवत तुम्हें तो मारा दर्शन तुम्हारा तुम्हार कृष्ण नामा कीर्तन श्रवण है तुम तो महाभागवत हो तुम्हारे दर्शन से तुम्हारे कृष्ण नाम संकीर्तन के श्रवण से चित्त शुद्ध है कृष्ण कृष्ण नाम नाम उपदेशी कृपा कर आपके हरि नाम संकीर्तन के द्वारा मेरा चित्त शुद्ध हो गया है और मैं आपसे कृष्ण नाम स्वीकार करना चाहती हूं आप मुझे उपदेश दीजिए क्योंकि पूर्व पहले क्योंकि माया किसकी पत्नी है शिवजी की और शिवजी शिवजी का जप करते हैं हैं तो माया देवी ने कहा कि मैंने पहले ही अपने जो पति उनसे राम नाम की दीक्षा ली है राम नाम मैंने स्वीकार किया है लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं उन्होंने प्रेम की वन्य प्रेम की बाढ़ ला दी है सब जगह और उसमें हर जीव डूब रहा है मैं भी उससे वंचित हूं मैं भी इस कृष्ण नाम का जो बनिया है बाढ़ है उसमें डूबना चाहती हाँ। तो हूँ हाँ, मांगती है माया दासी प्रेम मांगे इथे के विष्णा साधु कृपा नाम बिना प्रेमे ना जन्माए कहते हैं माया देवी माया प्रेम मांगे इथे के विष्ण क्या आश्चर्य है इससे पहले किसोकों में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इवन ब्रह्मा शिव आदि देवतागण इवन लक्ष्मी भगवत नाम का उच्चारण करती हैं उतना ही नहीं कृष्णदास कविराज ने कहा कि हमारे जो ये ब्रजेंद्र नंदन हैं वो भी क्या कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरि नाम का आस्वादन कर रहे हैं तो फिर ये माया देवी प्रेम मांगे इसमें क्या आश्चर्य है साक्षात कृष्ण भी हाँ इस हरे नाम को लेने के लिए लालयित है हाँ तो कहते हैं हाँ साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मा है। तो इन दोनों की कृपा के बिना जो भगवत प्रेम है वो अंकुरित नहीं होगा जन्म नहीं लेगा तो इसलिए भक्त का एक कर्तव्य है कि अपने आध्यात्मिक जीवन में उसको अधिक से अधिक श्री नाम प्रभु के प्रति आसक्त हो जाना चाहिए शिल प्रभुपा जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कविता लिखी मार्के ने भागवत धर्म तो उन्होंने उसमें कहा लिखते हुए प्रभु प्रभुपाद कहते कि हे hey कृष्णा आप मुझे बेहद स्थान में ले आए हो जहां लोग रज और तमोग से प्रचन्न हैं और ये कैसे आपके भगवत भक्ति को स्वीकार करेंगे हा? मैं तो आपके हाथ की कटपुतली हूं यहां आप इतने दूर मुझे लाए हो तो जरूर कुछ काम आप मुझसे करवाना चाहते हो तो आप मुझे जैसा चाहे वो मेरा नाम तो भक्ति वेदांत रखा गया है लेकिन ना ज्ञान है, ना है। लेकिन लेकिन एक एक चीज़ है एक है है नाम नाम में खूब क्या आपका ये कृष्ण उसके प्रति मेरे श्रद्धा है तो यही एक चीज है जो साधक को आध्यात्मिक बल प्रदान करता है भगवत भक्ति में तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं किस भगवान, भगवान नाम को व्यक्ति भगवान नाम को ग्रहण करना चाहिए सनातन गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं वो ब्राह्मण उनके पास धन मांगने आया सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ उधर पारस पत्थर मैंने डस्टबिन में रखा है आ, तो वहाँ से ले जाओ वो पत्नी के पास वापस जाता है घर में तो वो कहते हैं कि जिस साधु के पास पारस पत्थर है जो कचरे में फेंका था डस्टबिन में फेंका था इसका मतलब इससे भी मूल्यवान वस्तु उसके पास होनी चाहिए तो पत्नी की बात सुन के जाता है कहता है सनातन गोस्वामी ओ महाशय आप इससे भी मूल्यवान वस्तु आपके पास है शायद इससे हैवान धन हाँ हाँ मेरे पास है तो उन्होंने कहा इसको पहले फेंक दो दोनों एक साथ नहीं हम दोनों चाहते हैं भौतिक जीवन आध्यात्मिक दोनों नाव में पाव देख के रखकर जगत को पार करना चाहते हैं पारने होंगे इस सागर के सागर में गिर पड़ेंगे तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि यहाँ अभी यमुना बह रही है देखो जोर से फेंक दो इस पारस पत्थर को तब मैं तुम्हें सनातन गोस्वामी ने मूल्यवान वस्तु दी और वो वस्तु क्या थी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसीलिए जो यमराज हैं हैं छठे में दूतों को कहते हैं, भगवत धमसतो कृत उन्होंने कहा कि हे उन लोगों को मेरे पास लेके आओ किन लोगों को जिवान भक्ति भगवत गुण नाम दे जिनकी जीव भगवान के गुण और उनके नाम आदि का उच्चारण नहीं करती हैं। चेतक्ष न स्मरती तरणार विंद और जिनका चित्त आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं करता है कृष्णाये ये नो नमती यीर है और जिनका यह सर कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम की मुद्रा में गिरता नहीं है और जो लोग विष्णु कृत्य भगवान की प्रसन्नता के हेतु जो कार्य है उसमें नहीं लगे हुए हैं ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आ जाऊँ इस प्रकार से इस तात्पर्य में शिल प्रभुपाद अल्टीमेट जो यज्ञ है उस यज्ञ की प्रशंसा करते हुए हमें सावधान करते हैं